कानाए, इधर देखो, आशा, दिल्ली सचमुच दूर है, ये तो है, ये मेरे माँसेरे भाई प्रदीप हैं, नमस्कार, नमस्कार, आपका शुभनाम, मेरा नाम कानाए कुराहाशी है, क्या विद्यार्थी हैं, जी हाँ, मैं एमे की विद्यार्थी हूँ आप आशा के मौसेरे भाई हैं ना? तो क्या आपकी माताजी आशा की माताजी की बहन हैं? शाबाश काना है। प्रदीप जल्दी करो इनका सामान उठाओ। यह बहुत भारी है। किरपे आध्यान से उठाइए। अच्छा अब चिंता ना कीजिए। प्रदीप की गाड़ी उधर है। तुम घर पर आराम करना। धन्यवाद प्रदीप तुम भी चाय पीकर ही जाना आज समय नहीं है मौसी को मेरा प्रणाम कहना अच्छा तो फिर आना जरूर प्रदीप जी धन्यवाद धन्यवाद कोई बात नहीं फिर मिलेंगे जी हाँ जरूर कानाएं अंदर चलो